देवी भागवत तीसरा स्कंध मुनिवर भरद्वाज ने कहा पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो विशाल लोचने अब तुम्हें शत्रुता भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा इस आश्रम में दुख और शोक का तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा व्यास जी कहते हैं इस प्रकार मुनिवर भरद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया अब वह मुनि की दी हुई कुटी में निश्चिंत होकर रहने लगी वहां उसे दासी और मंत्री विदल्ला का साथ रहा फिर तो पुत्र सुदर्शन का पालन करते ही वह अपना समय व्यतीत करने लगी व्यास जी कहते हैं युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली युद्धाजी लड़ाई के मैदान से लौट अयोध्या पहुंचा जाते ही वध कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा वह कहाँ चली गई यों बार बार कहते हुए उसने बहुत से सेवक इधर उधर दौड़ाए फिर एक अच्छा दिन देखकर अपने दौहित्र शत्रुजीत को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था की अथर्ववेद के पावन मंत्रों का उच्चारण करके जल भरे हुए संपूर्ण कलशों से शत्रुजीत का अभिषेक हुआ कुरनंदन उस समय भेरी शंख और तुरही आदि बाजों की ध्वनि ने नगर में खूब उत्सव मनाया गया ब्राह्मण वेद पढ़ते थे नंदीगण स्तुति गान कर रहे थे और सर्वत्र जय ध्वनि गूंज रही थी ऐसा जान पड़ता था मानो अयोध्यापुरी हंस रही हो उस नए नरेश की राजगद्दी होने पर हृष्ट मनुष्यों से भरी पूरी तथा स्तुति और बाजों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या एक नवीन पुरी सी जान पड़ती थी कुछ सज्जन पुरुष अपने घरों में रहकर शोक मनाते थे वे सोचते थे ओह आज राजकुमार सुदर्शन कहाँ भटक रहा होगा वह परम सात रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई उसके महात्मा पिता वीर सेन तो राज्य लोभी वैरी युद्धाजीत के हाथ युद्ध में मारे ही गए इस प्रकार चिंतित रहकर सब में समान बुद्धि रखने वाले वे सज्जन पुरुष बड़े कष्ट से समय व्यतीत करते थे शत्रुजीत का शासन मानना उनके लिए अनिवार्य था जो युद्धाजीत ने दौहित्र शत्रुजीत को विधिपूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया वहां पहुंचने पर उसे समाचार मिला कि सुदर्शन मुनियों के आश्रम पर ठहरा है फिर तो उसे मारने के लिए वह दुष्ट चित्रकूट के लिए चल पड़ा उस समय श्रृंगवेरपुर में सुदर्श दुर्दर्श नामक एक निसाद राज्य करता था वह बड़ा बली और सुरवीर था युद्धाजीत उसे अपना अगवा बनाकर शीघ्र ही चल दिया